एक तो आदमी इसलिए हंसता है कि अपने रोने को छिपा ले गलत विधा है वह गलत आयाम और यह आदमी इसलिए हंसता है उसके भीतर हंसी के फवरे फूट रहे हैं, उसके भीतर आनंद जगा है वह आनंद को बांट रहा है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 थोड़ी देर तक तो कम से कम स्मरण न रहेगा फ्रेडरिक फ्रेडरिक्स ने कहा है कि मैं हंसता हूं इसलिए ताकि रोने ना लगू तुम्हारी हास्य की कविताएं तुम्हारे आंसुओं को छिपाने का ढंग तो नहीं कृष्णराज अगर ऐसा हो तो मैं कहूंगा रोना बेहतर क्योंकि आंसू प्रमाणिक होंगे सच्चे होंगे और हल्का करेंगे और आंखों की धूल बहा ले जाएंगे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 वह अधिक क्या पाया जाता उत्तर था बरसाती छाता प्रश्न दूसरा तुमने तो साहित्य पढ़ा है जी हां बिल्कुल तो बतलाओ व कौन कौन से प्रिय हैं तुमको और कि कितने होते उत्तर था सरवाद सिर्फ दो प्रिय हैं मुझको उखाड़ उखाड़वाद और पछाड़ पछाड़वाद और जहां तक प्रश्न रसों का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 अफसर गरजे बड़े गधे हो मैंने कहा नहीं नहीं श्रीमान आप तो माई बाप हैं मैं छोटा हूं बड़े आप <laughs> कृष्ण राज करो जी खोल के हासरस की कविताएं करनी हासरस की कविताएं करो हंसो हंसाओ इतना ही ख्याल रखना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 हमको भी कविताएं सुनानी अब तुम बैठो अभी तक तुमने हमें मारा अब हम तुम्हें मारते छठी का दूध याद दिला देंगे ये रात है और हम हैं और तुम हमसे ज्यादा काव्य मरमग्न तो वो आदमी है जो वहां दरवाजे पे बैठा हुआ है एक आदमी हाँ दरवाजे बैठा हुआ था बड़ा सिर हिला रहा था उसने कहा कि नहीं क्षमा करिए मैं तो नींद में सिर झपका रहा हूं और मैं काव्य से मुझे कुछ लेना देना नहीं मैं तो यहाँ बैठा हूं कि कब कभ कभी सम्मेलन खत्म हो तो मैं दरवाजा बंद करूं घर जाऊं मैं यहाँ का नौकर हूं ये हाल का दरवाजा बंद करना है और अगर आप लोग रात भर यहीं टिकने को हो तो मैं ये चाबी आपके पास छोड़ जाता हूं सुबह दरवाजा बंद करके चाबी मेरे घर देते हुए निकल जाना आनंद जगह तुम्हारे भीतर तो ठीक है नहीं तो क्या मैंने सुना है एक हाथ कवि मर गया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 आत्मा कहा है ऐसे ऊपर से लीपापोती करते रहोगे कृष्णराज उससे कुछ लाभ होने का नहीं है